माँ की बातें स्वामी अरूपानंद चौदह तीन उन्नीस सौ तेरह जयराम बाटी शाम बाजार के ललित डॉक्टर और प्रबोध बाबू आए हैं शाम के लगभग चार बजे वे माँ को प्रणाम करने आए और उनसे बातचीत कर रहे हैं ललित बाबू माँ खानपान के बारे में किन नियमों का पालन करना चाहिए माँ मृतक के प्रथम साध्ध का अन्न नहीं खाना चाहिए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 प्रसाद हो जाने पर प्रथम श्राद्ध का अन्न भी भक्त लोग खा सकते हैं ललित बाबू कई बार श्राद्ध के लिए लाई गई चीजें बच जाती है उनका उपयोग चल सकता है माँ हाँ चल सकता है उसमें दोष नहीं है बेटा गृह और क्या कर सकता है प्रबोध बाबू माँ वे ठाकुर तो त्याग पसंद करते थे हम लोगों में त्याग भला कहाँ है माँ होगा धीरे धीरे इस जन्म में थोड़ा सा हुआ अगले जन्म में और थोड़ा सा होगा चोला ही ही तो तो बदलता है है आत्मा तो वही एक रहती है। कामनी कांचन का त्याग ठाकुर की विशेषता थी वे कहते मैं इच्छा करूं तो सेजो बाबू मथुर बाबू से कहकर कामार पुकुर को सोने से मढ़वा दे सकता हूं पर इससे होगा क्या वह सब तो अनित्य है किसी किसी के बारे में वे कहते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 तब काशी के त्रिशूल अखबार ने महाराज को गाली दी थी लेकिन स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा था कायस्थ छत्री होते हैं अतः उनका सन्यास में अधिकार है माँ दूसरी बातें कहने के बाद मैं और कुछ नहीं समझती बस इतना जानती हूँ कि सप्तर्षियों में से एक ऋषि का आगमन हुआ था फिर ठाकुर के भक्त सब ज्ञानी सन्यासी हैं ज्ञानी सन्यास ले सकता है इस गौरदासी को देखो स्त्रियों का कहाँ सन्यास होता है पर गौरदासी क्या स्त्री है वह तो पुरुष है उसके समान पुरुष हैं कितने उसने स्कूल गाड़ी घोड़ा सभी कुछ तो कर लिया ठाकुर कहते थे अगर स्त्री सन्यास लेती है तो वह कभी स्त्री नहीं है वह तो पुरुष ही है गौरदासी से वह कहते मैं पानी ढालता हूँ तू मिट्टी शान